बुद्धि युक्त जहातीह उभे सुकृत दुष्कृत तस्मायुजस्व योग कर्म कर्मसु कौशलम बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है अतः तू योग समता में लग जा क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है व्याख्या समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य दोनों से नहीं बंधता अर्थात मुक्त हो जाता है यही जीवन मुक्ति है पूर्व श्लोक में आया है कि योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है इसलिए मनुष्य को समता में स्थित होकर कर्म करने चाहिए अर्थात कर्म योग का आचरण करना चाहिए महत्व योग समता का है कर्मों का नहीं कल्याण करने की शक्ति योग कर्म योग में है कर्मों में नहीं बुद्धि योग और बुद्धि योग ये तीनों ही शब्द गीता में कर्म योग के लिए आए हैं कर्मजम बुद्धि योत्ता हे फल तक मनीषि जन्मबंधव निर्मुक्ता पदम गा कारण की समतायुक्त बुद्धिमान साधक कर्म जन्म फल कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं व्याख्या समता में स्थित होकर कर्म करने वाले अर्थात कर्मयोगी साधक जन्म मरण से रहित होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं अतः कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है जदा ते मोहकलिल्यति तदागंता श्रोतव्युत जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को फली भाती तर जाएगी उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा व्याख्या मिलने और बिछोड़ने वाले पदार्थों और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना मोह है इस मोह रूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है संसार से वैराग्य होने पर अर्थात राग का नाश होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है श्रुतिविप्रतिपन्ना समाधा चला बुद्धि तदाप से जिस काल में शास्त्री मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा व्याख्या पूर्व श्लोक में सांसारिक मोह के त्याग की बात कहकर भगवान प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रीय मोह अर्थात सिखे हुए अनुभवहीन ज्ञान के त्याग की बात करते हैं ये दोनों ही प्रकार के मोह साधक के लिए बाधक है शास्त्री मोह के कारण साधक द्वैत अद्वैत आदि मतभेदों में उलझकर खंडन मंडन में लग जाता है केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ उद्देश्य होने पर साधक सुगमता पूर्वक इन दोनों प्रकार के मोह से तर जाता है अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि केशव स्थिति कि प्रभाषेत किसी व्रजेत कि अर्जुन बोले हे केशव परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है अर्थात व्यवहार करता है श्री भगवान वाच प्रधा का श्री भगवान बोले हे पृथानंदन जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भाति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है व्याख्या मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है क्योंकि मन की स्थिरता से तो लौकिक सिद्धियां प्रकट होती है पर बुद्धि की स्थिरता से कल्याण हो जाता है मन की स्थिरता है वृत्तियों का निरोध और बुद्धि की स्थिरता है उद्देश्य की दृढ़ता त्याग उसी का होता है जो वास्तव में सदा से ही त्यक्त है कामना स्वयंगत न होकर मनोगत है परंतु मन के साथ तादात में होने के कारण कामना स्वयं में दिखने लगती है जब साधक को स्वयं में संपूर्ण कामनाओं के अभाव का अनुभव हो जाता है तब उसकी बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है जो कहे दुखेश वेतराग भय क्रोध स्थितधे मुनिचते दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृह नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वतार रहित हो गया है वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है या यहत्रहस्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदती न तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता सब जगह रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है यदा संघरते चा कुरोानी सर्वश इंद्रियाण इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है व्याख्या स्वयं नित्य निरंतर जो कात्यो रहता है और शरीर नित्य निरंतर बदलता रहता है अतः दोनों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता परंतु जब स्वयं शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध मान लेता है तब बुद्धि में शरीर संसार का असर पड़ने से अंतर पड़ने लगता है मैं मेरापन मिटने से बुद्धि में जो अंतर पड़ता था वह मिट जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है बुद्धि स्थिर होने से अपने आप में ही स्थित हो जाता है निराहा रस रसोप्यस्य निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निर्वृत्त हो जाते हैं पर रस निर्वृत्त नहीं होता परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती व्याख्या भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम रस है यह रस साधक की अहमता में रहता है जब तक यह रस रहता है तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रेम प्रकट नहीं होता इस रस बुद्धि के कारण ही भोगों की पराधीनता रहती है साधक के द्वारा भोगों का त्याग करने पर भी रसबुद्धि बढ़ी रहती है जिसके कारण भोगों के त्याग का बड़ा महत्व दिखता है और अभिमान भी होता है कि मैंने भोगों का त्याग कर दिया है यद्यपि यह रस तत्व प्राप्ति के पहले भी नष्ट हो सकता है तथापि तत्व प्राप्ति के बाद यह सर्वथा नष्ट हो ही जाता है यत तो शिकौते युष्य विपचिता इंद्रिया प्रमाथेहरते प्रसम मन कारण कि हे कुंती रसबुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रवतनशील इंद्रिया उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है व्याख्या बुद्धिमान साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए कारण कि जब तक अहमता में रसबुद्धि पड़ी है तब तक साधक का पतन होने की संभावना रहती है तानि तावाणी संयम्य युक्त आशीत मत्पर वशे ही अस्ंद्रिया तज्ञा प्रतिष्ठिता कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है व्याख्या साधन की पूर्णता के लिए भगवान की परायणता आवश्यक है भगवान के परायण होने से इंद्रियां सुगमता पूर्वक वश में ही हो जाती है अपने पुरुषार्थ से इंद्रियों को सर्वथा वश में करना कठिन है इंद्रियाथ वस्में होने से ही बुद्धि स्थिर होती है ध्यात विषयान पुनस संगस्ते सोपजाते संगा संजायते साम क्रोधो क्रोधोजा क्रोधा भवति समोह सोहा स्मृति विभ्रम बुद्धिनासो बुद्धिनाशो बुद्धिनाणश्यती विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है आसक्ति से कामना पैदा होती है कामना से बाधा लगने पर कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है विषय भोगों को भोगना तो दूर रहा उनका राग पूर्वक चिंतन करने मात्र से साधक का पतन हो जाता है कारण कि भोगों का चिंतन भी भोग भोगने से कम नहीं है राग द्वेष देश वियुक्त तो विषयानिंद्रियरण आत्मवश्य विधेयम अग्छते प्रसाद सर्वुखा हानिपजाते प्रसन्नचेतसो शाशो बुद्धिपर्यविष्ठते परन्तु वशीभूत अंत करण वाला कर्मयोगी साधक द्वागद्वेशने वे की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है अंतकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है व्याख्या यदि विषयों में राग बुद्धि ना हो तो शास्त्र विहित भोगों का सेवन करते हुए भी पतन नहीं होता प्रत्युत उत्थान ही होता है नुद्ध न चा भावना न चा भावित शांति कुतः सुखम जिसके मन इंद्रिया से यमित नहीं है ऐसे मनुष्य की व्यवसाय बुद्धि नहीं होती और व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा परायणता का भाव नहीं होता निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है व्याख्या कर्म योग में निष्काम भाव की मुख्यता है निष्काम भाव के लिए मन और इंद्रियों का संयम तथा एक निश्चय वाली बुद्धि का होना आवश्यक है अशांति का मूल कारण कामना है जब तक मनुष्य के भीतर किसी प्रकार की कामना है तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती कामना युक्त चित्त सदा अशांत ही रहता है इंद्रियाणाम जन्मनोन विधीयते तदसी हरित प्रज्ञा वायुर्नाम भसे कारण अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है व्याख्या जब तक साधक की बुद्धि एक उद्देश्य में दृढ़ नहीं होती तब तक संपूर्ण इंद्रियों का तो कहना ही क्या है एक ही इंद्रिय मन को हर लेती है और मन बुद्धि को हर उसे भोगों में लगा देता है तस्मा से महाबाहो निगृहीता सर्वश तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इसलिए हे महाबाहो जिस मनुष्य की इंद्रिया इंद्रियों के विषयों से सर्वथा में की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है या साूता जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि रे शानिशा संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुक्ता है उसमें संयमी मनुष्य जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं भोग और संग्रह में लगे रहते हैं वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है व्याख्या अब भगवान सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं क्योंकि परिणाम में कर्मयोग तथा सांख्य योग एक ही है गीता पाँच चार पाँच लोग जिस परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं वह तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में दिन के प्रकाश के समान है सांसारिक लोगों का तो पारमार्थिक साधक के साथ विरोध होता है पर पारमार्थिक साधक का सांसारिक लोगों के साथ विरोध नहीं होता निज प्रभु मैं देख जगत के सन कर ही विरोध मानस उत्तर कांड सांसारिक लोगों ने तो केवल संसार को ही देखा है पर पारमार्थिक साधक संसार को भी जानता है और परमात्मा को भी संसार में रचे पचे लोग सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं परंतु तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में वह रात के अंधकार की तरह है उसका किंचित मात्र भी महत्व नहीं है आणम अचल प्रविष्ट प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रवेश तद्वत्मा प्रवेश सर्वे स शांति काम कामी जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिससे यमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है भोगों की कामना वाला नहीं व्याख्या जब मनुष्य सर्वथा निष्काम हो जाता है आवश्यक वस्तु में उसके पास स्वाभाविक आती है वे उसके हृदय में हर्ष आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं करती प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति प्राप्त होती है उससे उस तत्वज्ञ महापुरुष के अंतकरण में किंचित मात्र भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होते वह सर्वथा सम रहता है परंतु जिसके भीतर सांसारिक कामना हैं, उसे वस्तुए प्राप्त हो या न हो बस वसरा अशांत ही रहता है विहाय कामान्य सर्वाचर निषृ निर्ममो निरहकार शांतिम अधिगच्छते जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहारहित ममता रहित और अहमता रहित होकर आचरण करता है वह शांति को प्राप्त होता है व्याख्या जब मनुष्य कामना स्त्र ममता और अहमता से छूट जाता है तब उसे अपने भीतर नित्य निरंतर स्थित रहने वाली शांति का अनुभव हो जाता है मूल में अहमता ही मुख्य है सबका त्याग करने पर भी अहमता शेष रह जाती है पर अहमता का त्याग करने पर सबका त्याग हो जाता है अहमता से राग राग से आसक्ति आसक्ति से ममता और ममता से कामना तथा कामना से फिर अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है साधक के लिए पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है ममता का त्याग होने पर कामना स्पृहा और अहमता का त्याग करने की सामर्थ्य आ जाती है वास्तव में हम कामना स्पृह ममता और अहमता से रहित हैं यदि हम इनसे रहित न होते तो कभी इनका त्याग न कर पाते और भगवान भी इनके त्याग की बात नहीं करते सुसुप्ति में अहमता आदि के अभाव का अनुभव सबको होता है पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता मूल में कामना स्पृह ममता और अहमता की सत्ता है ही नहीं नासतो विद्यते भाव गीता दो हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है चिन्मय सत्ता मात्र में कामना स्पृहा ममता और अहमता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ये कामना आदि जड़ में ही रहते हैं चेतन तक पहुंचते ही नहीं चिन्मय सत्ता जो कि त्यों रहती है कामना स्पृहा आदि निरंतर नहीं रहते प्रत्युत बदलते रहते हैं यह सबका अनुभव है प्रत्येक जन्म में कामना स्पृहा आदि अलग अलग थे इस जन्म में भी बचपन में कामना स्पृा आदि अलग थे सब अलग हैं हम उन्हें छोड़ने छोड़ते और पकड़ते रहते हैं पहले खिलौनों की कामना थी फिर रुपयों की कामना हो गई पहले माँ माँ में ममता थी फिर पत्नी में ममता हो गई इस प्रकार कामना स्पृह ममता आदि का आना जाना उत्पत्ति विनाश संयोग वियोग आरम्भ अंत आदि होता रहता है पर सत्ता मात्र स्वरूप का आना जाना आदि होता ही नहीं जो वस्तु है ही नहीं उसे हमने पकड़ लिया अर्थात उसे सत्ता और महत्ता दे दी यही हमारी सबसे बड़ी फूल है इस फूल को मिटाने की जिम्मेदारी हम पर ही है तभी भगवान इनका त्याग करने की बात कहते हैं अन्यथा जो है ही नहीं उसका त्याग स्वतः सिद्ध है जो स्वतः सिद्ध है उसे ही प्राप्त करना है नया निर्माण कुछ नहीं करना है नया निर्माण ही हमारे बंधन का दुखों का कारण बनता है एसा पार्थ ब्रह्म निर्माण मृत्यते हे पृथानंदन यह ब्राह्मी स्थिति है इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति स्थिति में में यदि अंतकाल भी स्थित हो हो जाए, तो निर्वाण, शांत, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। रहित होने पर मनुष्य को प्राप्त हो जाता है उसकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं रहती इस ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति एक बार और सलाह के लिए होती है कारण की ब्रह्म में हमारी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है पर अहंकार के कारण इसका अनुभव नहीं होता मैं हूँ मिट जाए और है रह जाए यही ब्राह्मी स्थिति है है सत्ता मात्र हमारा स्वरूप है अतः मैं पन को मिटाना नहीं है प्रत्युत उसे अपने में स्वीकार नहीं करना है जिसकी सत्ता विद्यमान ही नहीं है उसे मिटाने का प्रयत्न करना उल्टे उसे सत्ता देना है यह सिद्धांत है कि जो वस्तु मिलने और बिछुड़ने वाले वाली तथा उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है वह हमारी तथा हमारे लिए नहीं हो सकती शरीर तो मिलने बिछुड़ने वाला तथा उत्पन्न नष्ट होने वाला है पर स्वयं मिलने बिछुड़ने वाला तथा उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं है अतः साधक दृढ़तापूर्वक इस सत्य को स्वीकार कर ले कि मैं स्वयं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है तथा मेरे लिए भी नहीं है निर्माण शब्द के दो अर्थ होते हैं लुप्त खोया हुआ और विश्राम शांत अतः खोए हुए ब्रह्म को पा लेना अथवा परम विश्राम को प्राप्त कर लेना ही निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति है निर्माण शब्द का एक अर्थ शून्य भी होता है शून्य अभाव का वाचक नहीं है शून्य का तात्पर्य है जो न सत हो न असत हो न सत सत हो और न असत से भिन्न हो अर्थात जो अनिर्वचनीय तत्व होभयानुभयात्मक चतुष्कोटि विनिर्मुक्त शून्य सर्वदर्शन संग्रह क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है हमारा स्वरूप अक्रिय है इसलिए शरीर के द्वारा हम अपने स्वरूप के लिए कुछ नहीं कर सकते शरीर के द्वारा हम कोई भी क्रिया करेंगे तो वह संसार के लिए ही होगी अपने लिए नहीं पूर्व पक्ष जो फिर हम अपने लिए क्या कर सकते हैं तो फिर हम अपने लिए क्या कर सकते हैं उत्तर पक्ष हम अपने लिए अपने द्वारा निष्काम निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं क्यों हो सकते हैं क्योंकि हम वास्तव में स्वरूप से निष्काम निस्पृह, निर्मम और निरहंकार हैं ओम तस्तिथि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिष्सो ब्रह्म विद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवाद सांख्ययोगध्याय